अश्वपति वाकिटोस की कथा एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और वहां से देवता ऋषि गंधर्व और किन्नर आज सभा में उपस्थित थे जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब उनके सम्मान में खड़े हो गए परंतु इंद्र गर्व से भरी हकलाओ जब जी बस सदैव उनका सम्मान किया करता था बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ उसने देखा गुरु जी का अनादर मैंने किया मुझसे बड़ी कार्यकुल हुई है गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे यह जगह मिली है उनके क्रोध से सब नष्ट हो जावेगा इसके लिए उनसे ज्यादा क्षमा मांगनी चाहिए ऐसा मानकर उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर चले ऋषि जी ने अपने दुःख पर जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है क्रोध उस से भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए जब इंद्र ने बृहस्पति जी को अपने घर पर न देखा तो निराशा कर रोता है। मृत्यु के राजा को जबे समाचार मिला तो राजा ब्रज वर्मा अपने गुरु शुक्राचार्य के पास से इंद्रपुरे को चारों ओर से घेरने लगा। गुरु की कृपा न होने को जैसे देवता हने लगे और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक प्रार्थनाया। तब और कहा कि महाराज देवताओं से हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे तुमने बड़ा अपराध किया है। तो गुरुदेव को क्रोधित किया अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम दृष्टा ब्राह्मण के पुत्र ईश्वरूपा तुबड़ा तपस्वी और ज्ञानी हैं उस अपना पुरोहित बनाओ इससे ही तुम्हारा कल्याण संभव है यह वचन सुनते ही इंद्र दृष्टा के पास गए और बड़े विनम्र स्वर में कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो दृष्टा ने उत्तर दिया पुरोहित बनने से तो कपोल बढ़ता है परंतु तुम विनती करते हो इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप भगवान तुम्हारे रक्षा करेगा विश्वरूप ने के आगया कर, अपने पिता के्ञा मानकर पुरोहित बनकर ऐसा व्रत लिया कि हर इच्छा से इंद्र कृष्ण मां को युद्ध में चेतना अपने मद आसन प्रस्तुत विश्वरूप के तीन मुख थे एक मुख से वह संपूर्णता भरसृगा कर निकास करता था दूसरे मुख से मजना करता था और तीसरे मुख से नदि गुंजन करता इंद्र ने कुछ देर बाद कहा कि मैं अपनी औचित्य प्रकाश से एकी बनना चाहता हूं इस रूपatah यनोसय एकत्रम हुआ तब एक तृतीय शृपपिकान में अगर कहा कि तुम्हारी माता तो दैत्य की कन्या है इस कारण हमारे कल्याण के लिए एक औतीतु नेत्रकना पर पीठे दिया करो तृतीयतम बात होगी इस रूपौ दैत्य का हम मानकर औपी देते समय धीरे-धीरे नेत्र का अंगुलिनने लगे इस कारण से एक करने पर भी देवताओं को तेज न पड़ा इंद्र ने और तंत्र जानते ही क्रोध होकर शुपके जिन स्कर्कले कि न सरकार दले तो मतलेपन करने से भौरा सोमपली तथा करस्पिनी से कपूत पर अन्न खाने से भीतर बन गया मुख मुझ पर उपात मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया देवताओं के एक वर्ष के पश्चात तप करने के पश्चात भी वो पाप न छूटा तो सब देवताओं ने प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ऋषियों के सहित वहां आए और ब्रह्मादेव चार भाग किए गए उनमें से एक भाग ऋच का किया गया इस कारण से पृथ्वी धरती झुनी हमारी व ऊँची नीची और बीच में लहर नहीं होती साथ ही ब्रह्मचर्य ने वरदान दिया कि पृथ्वी में जहां पे घटा होगा वहां समय समय पाकर सोempty भर जाएगा दूसरा वृक्ष वरदान दिया कि उनमें से कौन पैदापन का होता है इस कारण से भूवैगति सब गोल अशुभ जन्म दिलाते थे वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर सूख जाने पर जड़ सरफ पड़ती है इसरापागु त्रयकोडिया इसी का अर्थ है हर महीने जैसे सोला होता है पहले दिन चंदालनी दूसरे दिन rambagateni तीसरे दिन तोपेन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है उन्होंने वरदान दिया कि वह संतान प्राप्ति का सौभाग्य पाएंगी तथा पंजल को दिया इसमें से कईों सेवा आदि जातकों पर आ जाते हैं जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह खोज के समान ऊपर चढ़ जाएगी इस प्रकार से इंद्रकुतम माता के पाप से मुक्त किया जो मनुषे इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और सुन सुनाता है उसके सब बाव Guru Dev Ji और प्रश्वत जी महाराज की कृपाशे नैश्ट हो जाते हैं. इससे हमें आ, कथा क्या अब उपरांत कर बश्वत जयकार करते हुए, मन से जयकार बोलते हुए, इस कथा को पोर्ण करना चाहिए।